88 ऋतम् सुक्तम् अर्थ हे इंद्र यह सोम तेरे लिए रस निकाल कर देता है तेरे लिए छाना जा रहा है इसको तू पी तू ही जिसको करता है तू ही इसका स्वीकार करता है यह सोम को आनंद के लिए सहाय के लिए सोम रस को प्राप्त कर अर्थ वह यह सोम बहुत भार ले जाने वाले रथ की भांति बहुत भार ले जाने की योजना करता है, अर्थात बड़े विपुल धन देने की तैयारी करता है, उसके बाद सब मनुष्यों के संबंध में उत्पन्न हुए हमारे विरोध करने को प्राप्त हुए युद्ध में प्राप्त करते हैं। अर्थ जो सोम घोड़े वाले वायु की भात इष्ट स्थान में जाने वाला है अश्वनों की भात निमंत्रण सुख कारक मानता है धन के दाता की भात अपने को विश्व में स्वीकार करने योग्य मानता है हे सोम पोषक देव की भात तू मन के वेग से यज्ञ में जाने वाले हो अर्थ इंद्र की भांति जो तू बड़े कार्य करता है वह तू सोम हमें घेरने वाले शत्रुओं का संघार करने वाला तू है तू शत्रु के नागरिक किले तोड़ने वाला है घोड़े की भांति तू अहिनामक शत्रुओं का नाश करने वाला हो ही सोम सब शत्रुओं को नष्ट करने वाला तू है अर्थ अग्नि की भांति जो सोम वन में उत्पन्न होता हुआ सरल रीति से नदी के जलों में सामर्थ्यक कार्य करता है, जुद्ध करने वाला वीर जैसा बड़े शत्रु की पुकार करने का अवसर देता है, वैसा छाना जाने वाला सोम रसों की लहरों को पेहेत करता है। अर्थ ये सोम रस मेढ़ी के बालों की छन्नी में से छाने जाते हैं जो लोक के कोषों की भांति बादलों से नीचे वृष्ट करते हैं सरल रीत से समुद्र के समीप नदियों की भांति नीचे जाने वाले सोम से निकाले रस कलशों में जाते हैं अर्थ हे सोम बलशाली तू मरुतों के बल की भात रस दे जैसा दिद्ध प्रजा निंदनीय होती है जलों की भात युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले इंद्र के समान यज्ञ के योग्य हूँ अर्थ हे सोम तुझ स्रेष्ठ राजा के व्रत हैं उनको हम करते हैं तेरा स्थान बहुत गंभीर है प्रिय मित्र की भांति तू शुद्ध है स्रे� अर्थ उस सोम का रस निकाला जाता है, वह मार्गों से चलने वाला है, जो लोक से विरिष्ट होने की भांति रस निकालता हुआ सोम यग्य-पात्रों में व्याप्ता है, वह सोम रस अनेक धाराओं से हमारे पास रहे, अर्थ यह जलों का राजा अपना निवास स्थान गोदुघ्ध करके उसमें रहता है और यज्ञ की सत्यनाओं पर आरोहण बढ़ता है इसका पालन करता इसका रस निकाले द्विलोक से उत्पन्न हुआ सोम का रस यज्ञ करता निकाले अर्थ शत्त को नष्ट करने वाले मृदु उदक को प्रेरणा करने वाले हरे रंग के प्रकाश करने वाले इस द्विलोक के पालक सोम रस का रस निकालते हैं संग्रामों में शूर हैं प्रथम से ही गौओं के विषय में पूछता है इस सो करता है अर्थ मीड़े पिस्त भाग वाले भयानक रीति से जाने वाले दर्शनीय ऐसे सोम को विशेष चक्र वाले रथ में युक्त करते हैं यज्ञ में उपयुक्त करते हैं इस सोम को अंगुलियां शुद्ध करती हैं समान बंधन में रहे बलवान सोम को बलशाली करते हैं अर्थ चार घट देने वाली गावे इस सोम की सेवा करती हैं स वे गावें इस सोम को प्राप्त करती हैं, अन्न के साधन से पवित्र करती हैं, वे बहुत गावें चारों ओर से इसे घेरती हैं, अर्थ यह सोम द्विलोक का आधार है और पृथ्वी का आधार है और सब प्रजाएं इस सोम के हाथ में रही हैं, उत्साह बढ़ाने वाले इस सोम की इस्तुत की जाती है, यह सोम तेरा स्थान घोड़ों से युक्त होता है यह मीठा सोम रस इंद्र को अर्पित करने के लिए इस सोम का रस निकालते हैं अर्थ हे सोम शत्रुओं द्वारा पराजित न हुआ तू यज्ञ के पास जा सोम दत्र का संहार करने वाले इंद्र के लिए तू रस दे तेजस्वी धन बहुत दे दो हम उत्तम पराक्रम के हम स्वामी बने नवतितम सुक्तम अर्थ प्रेरणा देने वाला द्विलोग एवं पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला सोम अन्न देता है और आगे चलता है इंद्र के समीप जाता है शस्त्रों को तिक्ष्ण करता है तथा हमें देने के लिए सब धन हाथों में धारण करता है अर्थ तीन स्थानों पर रहने वाले वर्षा करने वाले अन्न का दान करने वाले स पानी में रहने वाला वरुण की भांति नदी जलों के साथ मिश्रित होकर रहता है रत्नों का धारण करने वाला यह सोम धनु को देता है अर्थ शूरों का समूह सब वीरों से युक्त महावीर कष्टों को सहने वाला विजय प्राप्त करने वाला धनु को पास रखने वाला तीक्ष्ण आयुधों वाला धनुष बाण शीघ्र चलाने वाला यह सोम है अर्थ ही सोम विस्तीर्ण मार्ग से जाने वाला निर्माता करने वाला तू द्यावा पृथ्वी को परस्पर सहायक करके तू अपना रस दे जल प्रवाह सूर्य और सूर्य किरणों को अपने पोषण करने के लिए रखता हुआ शब्द करता है हमारे लिए बड़ा अर्थ हे सोम वर्ण को आनंदित करता है मित्र को प्रसन्न करता है इंद्र को आनंदित करता है हे सोम सोम विष्णु को प्रसन्न करता है मर्तों के समुदाय को आनंदित करता है हे सोम तू देवों को प्रसन्न करता है बड़े इंद्र को आनंद देता है अर्थ हे सोम इस प्रकार स्तुत किया हुआ तू यज्ञ करने वाला राजा की भांति बल से सब दुष्ट कृत्य नाश करके रस निकालो हे सोम उत्तम स्तोत्र के लिए अन्न दो तथा तुम सब देव कल्याण के मार्ग में सदैव हमारा रक्षण करो इति सप्तमाष्टके तृतीयो अध्यायः अथ सप्तमाष्टके चतुर्थो अध्यायः एकन वतितम सुक्तम अर्थ वक्ता शब्द करने वाला सोम यज्ञ रूप बुद्धि पूर्वक किए कार्य में रस निकाल देता है यथा जैसे रथों के युद्ध में घोड़ा बुद्ध से प्रेरित किया जाता है वैसा यह मननशील प्रमुख ज्ञानी यज्ञ कर्म में प्रेरित किया जाता है उस प्रकार दस बहिनें, दस अंगुलियां, मेरी के बालों की बनी छाननी के ऊपर यज्ञ स्थान के पास तेजस्वी सोम को प्रेरित करती हैं, अर्थ कवियों द्वारा, विद्वानों द्वारा रस निकाला सोम दिव्य लोगों के भक्षण के लिए यज्ञ में जाता है। मरण धर्म रहित यह सोम मानवों अर्थात, याजकों द्वारा शुद्ध किया जाता है। मेरी के बालों से शुद्ध होकर गांव के दूध एवं जल से मिश्रित होकर सोम यज्ञ में आता है। अर्थ इच्छा की त्रिप्ति करने वाला शब्द करने वाला सोम शुद्ध होता हुआ इस वृत्त क तथा वो दुग्ध उससे मिलाया जाता है। इस्तुति को जानने वाला उत्तम वीर्यवान प्रेरक सोम अहिंसा शील हजारों मार्गों से छानने में से छाना जाता है। अर्थ हे सोम, तू राक्षसों के सुदृढ़ स्थानों को नष्ट कर, शुद्ध होकर, उनके बलों का नाश कर, उनके अन्नों को नष्ट कर, जो ऊपर से आते हैं, जो हम उनके मुख्य नायक को वध करके नष्ट करो अर्थ हे सबके स्वीकार करने योग्य सोम प्राचीन की भांति नए सुक्त के लिए मार्ग को प्राचीन जैसा करो बहुत कार्य करने वाले बहुत इस्तुत के योग्य हे सोम शत्रु रूपी राक्षसों से सहन करने के लिए अयोग्य हिंसा के युक्त बड़े जो तेरे अंश हैं उन तुम्हारे गुणों को हम प्राप्त करेंगे अर्थात हे सोम इस प्रकार शुद्ध होता हुआ तू हमारे लिए पानी दे स्वर्ग गौवें बहुत पुत्र पौत्र दे हमारा स्थान शुब दायक कर हे सोम इन नक्षत्रों को विस्तृत कर और हमारे लिए सूर्य के देखने के लिए दर्शनीय कर दिन सुक्तम अर्थ रस निकाला गया प्रेरित किया गया हरे वर्ण का सोम छाननी में से देवों की प्रसन्नता के लिए छाना जाता है रथ जैसा शत्रु संघार के लिए प्रेरित किया जाता है शुद्ध किया जाने वाला इंद्र की स्त कहता है